भारतीय दर्शन सत्तम परिच्छेद न्याय दर्शन पूर्व के परिच्छेदों में कहा गया है कि ईश्वर तथा आत्मा के पृथक अस्तित्व को कुछ दार्शनिकों ने नहीं माना इन्हें न मानने के लिए इन मतों के आदि प्रवर्तकों की द्वेष बुद्धि अज्ञता घृणा आदि ही कारण थे यह कहना बहुत उचित न होगा मेरी समझ में तो उनके दृष्टिकोण का ही यह फल था कि उन्हें ईश्वर तथा आत्मा के पृथक अस्तित्व को मानने की आवश्यकता ही नहीं हुई किंतु व्यवहारिक जगत में अविद्या के प्रभाव से निरपेक्ष भाव से गूढ़ तत्वों के रहस्य को समझने में सभी समर्थ नहीं हो सकते उन्हें प्रतिदिन व्यवहार के लिए ईश्वर और आत्मा की अपेक्षा होती है इनके बिना साधकों की जीवन यात्रा प्रगतिशील नहीं हो सकती तथा इनके अस्तित्व को स्थूल जगत से पृथक रूप से न मानने से साधारण लोग धर्म कर्म से च्युत होकर पाप पुण्य के विचार को छोड़ देंगे और समाज भ्रष्ट हो जाएगा अतयव यह आवश्यक है कि सर्व साधारण के कल्याण के लिए आत्मा तथा ईश्वर का पृथक अस्तित्व माना जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए तत्व की खोज में साधक की दार्शनिक विचारधारा अग्रसर होती है यद्यपि चारवाकों के अनंतर बौद्धों की विचारधारा ने एक विशिष्ट रूप धारण किया और उसे चरम सीमा तक ले जाकर निर्वाण या शून्य में लय कर दिया तथापि यह विचार परंपरा साधारण लोगों के दृष्टिकोण को संतुष्ट नहीं कर सकी सभी विज्ञानवाद तथा शून्यवाद के तत्वों को समझने में समर्थ नहीं हैं इतने ऊँचे स्तर तक उनकी दृष्टि नहीं पहुँच सकती अतएव साधारण जन को इनके दार्शनिक विचारों से विशेष लाभ नहीं हुआ तस्मात साधारण लोगों की दृष्टि से जो दार्शनिक विचारधारा प्रवर्तित होती है उसी का विचार न्याय दर्शन में किया गया है अज्ञान ने अनादिकाल से आत्मा को मोह में डाल रखा है यही मोह से घिरी हुई आत्मा बद्ध जीव या जीवात्मा कहलाती है अविद्या के प्रभाव से मनुष्य को दुख से सर्वथा के लिए छुटकारा पाने के लिए वास्तविक तत्व की खोज में तथा उसे समझने में संदेह उत्पन्न होता है इसी संशय को दूर करने के लिए मनुष्य के मन में तत्व ज्ञान की विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह तर्क वितर्क करना आरंभ करता है बिना संशय के तर्क हो ही नहीं सकता इसलिए वास्यायन ने कहा है नानोपलब्ध्यर्थ न ना निर्णयतेर थे न्याय प्रवर्तित किमतर्शयितेर थे अर्थात जिन वस्तु की कभी भी उपलब्धि न हो तथा जिन वस्तु के संबंध में निश्चित रूप से ज्ञान हो गया हो उन वस्तुओं के संबंध में तर्क नहीं किया जाता फिर तर्क किया जाता है कहाँ जिस विषय के ज्ञान के संबंध में संशय हो उसी को निश्चित रूप से जानने के लिए तर्क किया जाता है इसीलिए गौतम ने न्याय सूत्र में निर्णय का लक्षण करते हुए कहा है निर्णय विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय है अर्थात संशय करने के पश्चात पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थात अपने पक्ष का स्थापन एवं परपक्ष के साधनों के खंडन के द्वारा पदार्थ का निश्चय करना निर्णय कहा जाता है इससे स्पष्ट इस है कि संशय उत्पन्न होने पर ही निर्णय किया जाता है अन्यथा नहीं आप्त तो वचनों को सुनकर तथा श्रुतियों में पढ़कर जिज्ञास को ज्ञान प्राप्त होता है भिन्न भिन्न स्तर के लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश गुरुजन देते हैं तथा उपनिषद दो में भी ऐसे ही उपदेश पाए जाते हैं जैसे छादोग्य उपनिषद में एक ही मंत्र में कहा गया है सदैव सौम्येद मग्रम आशीत असदेद मग्रम आशीत तस्मात्त सज्जायत इससे स्पष्ट है कि एक ने सत्य सृष्टि की कही दूसरे ने असत्य जब जिज्ञासु के मन में एक ही विषय के संबंध में परस्पर विरोध मत को सुनकर संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि वास्तविक तत्व क्या है एक साथ सत और असत दोनों तो हो नहीं सकते इसके पश्चात प्रमाणों के द्वारा तथा तर्क की सहायता से निर्णय पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु चेष्टा करता है इससे मालूम होता है कि निर्णय के लिए संशय और तर्क इन दोनों की आवश्यकता होती है परम तत्व को या किसी लौकिक तत्व को भी समझने के लिए तर्क की बड़ी आवश्यकता होती है इसीलिए श्रुति ने भी मनन को बहुत ऊँचा स्थान दिया बिना मनन के आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं हो सकता और आत्मा का साक्षात्कार ही तो दर्शन शास्त्र का लक्ष्य है बुद्ध के विकास के लिए तर्क की अपेक्षा होती है बुद्ध के ही बुद्धि के बल से ही संसार की वस्तुओं का सूक्ष्म भावनाओं का तथा अचिंत्य परम तत्व का भी ज्ञान हमें होता है और इस कार्य में तर्क बहुत सहायक होता है जीवन में यह देखा जाता है कि कभी आपस में और कभी विपक्षियों के साथ विचार विनिमय किया जाता है कभी सत्य बात के समर्थन के लिए और कभी असत्य के खंडन के लिए हम प्रमाणों की सहायता लेते हैं किंतु व्यवहार में प्रमाणों के साथ साथ हमें तर्क भी देना पड़ता है वस्तुतः किसी सिद्धांत तक पहुँचने के लिए हमें आप्तवाक्य तो या श्रुति या आगम दूसरा तर्क तथा तीसरा साक्षात अनुभव इन तीनों की अपेक्षा होती है इन्हें को श्रवण मनन और निधिध्यासन के नाम से श्रुति ने कहा है इसे ध्यान में रखना चाहिए कि तर्क कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है केवल तर्क से ही हम किसी निर्णय पर पहुंच भी नहीं सकते और इसीलिए कठोपनिषद में कहा गया है नैसा तर्क अतिराप ने केवल तर्क के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता शंकराचार्य ने तर्क प्रतिष्ठानात इत्यादि ब्रह्मसूत्र के भाष्य में तर्क का तिरस्कार भी किया वाक्यपदीय में भ्रतिहरी ने तर्क के परिवर्तित हो जाने की सभी संभावनाएं भी बताई। किंतु यह निश्चित है कि बिना तर्क की सहायता से हम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते तर्क प्रमाणों का सहायक है तर्क को प्रधान रूप से ध्यान में रखकर जगत के पदार्थों का विशेष विचार न्यायशास्त्र या तर्क शास्त्र में किया गया है अभी तक एक प्रकार से आस्तिक लोग इतने श्रद्धालु होते थे कि श्रुतियों के वचन को आंख मून कर मान लेते थे और उस पर तर्क करना अनुचित समझते थे यद्यपि श्रुति में ही यह बारंबार कहा गया है कि बिना मनन की ये किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहे वह श्रुति हो या आप्त तो वचन हो तथापि विपक्ष विपक्ष मत के उपस्थित हुए बिना लोगों की दृष्टि तर्क की तरफ विशेष नहीं जाती थी साधारण रूप से तर्क तो सभी करते ही थे किंतु शास्त्र में इसका सांगोपांग विचार तक तब तक नहीं हुआ जब तक बौद्धों के साथ इन लोगों का विचार विमर्श आरंभ नहीं हुआ